शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता ऋषि बोले सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूर्य जी बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए सूर्य ने कहा महर्षियों मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा तुम लोग पूर्वक सुनो जो प्रकृति आदि आठ बंधनों से बंधा हुआ है वह जीवबद्ध कहलाता है और जो उन आठों बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं प्रकृति बुद्धि महतत्व त्रिगुणात्मक अहंकार और पांच तन्मात्राएँ इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याद्यस्त मानते हैं प्रकृति आदि आठ तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल सूक्ष्म और कारण के भेद से तीन प्रकार का जानना चाहिए स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा कारण शरीर में सुसुप्तावस्था में की कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप सुख और पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख का उपभोग करता है अतः कर्म पास से बंधा हुआ जीव अपने त्रिवीर शरीर से होने वाले शुभाशु कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए प्रकृति आदि जो आठ पास बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है और जो प्रकृति से परे हैं वह परमात्मा शिव है भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं उन्होंने सबको में कर लिया है इसीलिए वे शिव कहे गए हैं शिव ही सर्वज्ञ परिपूर्ण तथा निष्प्रिय है सर्वज्ञता तृप्ति बोध, स्वतंत्रता नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना महेश्वर के इन छह प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि आध आठों आदि आठों तत्वश में होते हैं भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए